आज पाँच सितंबर 2019 गुरुवार का दिवस है और हरिहर आश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है पिछले कुछ हफ्तों में हमने मुंडक उपनिषद पर चर्चा की थी जो पिछले सप पिछले सप्ताह पूर्ण हुई और अब हम एक विशिष्ट उपनिषद तैतृय उपनिषद का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं यजुर्वेद में तैतरीय आरण्यक है तो कृष्ण यजुर्वेद में जो तैतरीय आरण्यक है उसके सातवें आठवें और नवें अध्याय का नाम तैतृय उपनिषद में तीन अध्याय हैं यजुर्वेद में जिन्हें उपनिषद का दर्जा दिया गया है जैसे आप जानते ही हैं कि समस्त उपनिषद वेदों का हिस्सा हैं इन्हें वेदांत भी कहते हैं और वेदांत को कहने के पीछे तात्पर्य यही है कि वेदों का सार है और वेदों के पार भी है वेदों का सार भी है और वेदों के पार भी है यानी वेदों के बाद जो सांसारिक हमारी कामनाएं, इच्छाएं पूर्ति के बाद जो परमेश्वर की ओर मुड़ने का साधन और प्रेरणा प्रदान करें वही वेदांत वेदों की एक और खासियत है कि वे जब समस्त संसार के हमारी बाधाओं के लिए उपचार प्रस्तुत करती हैं जब वेद हमारे कामनाओं की पूर्ति का रास्ता भी बताती हैं तो साथ ही साथ वो सदा केंद्र में परमेश्वर की आराधना को रखती है जैसे हम जानते हैं कि जब तक इंसान की सांसारिक इच्छाएं कामनाएं जो मूलभूत रूप से पूरी नहीं हो पाती तब तक वो परमेश्वर की ओर अग्रसर नहीं हो सकती तो इसलिए वेद एक प्रकार से पूर्ण अध्यात्म है जब वो सांसारिक इच्छाओं आव, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का उपाय भी बताती हैं और हमारे अंदर छुपे हुए जो हमारे अरी हैं दुश्मन हैं उनको नाच करने का रास्ता भी बताती हैं क्योंकि हमारे ही भीतर हमारी कामनाएं इच्छाएं असीम महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएँ प्रतिस्पर्धाएँ और कई विलोम भावनाएं हमारे हृदय में छिपी होती हैं उन समस्त भावनाओं से मुक्ति के लिए वेद रास्ता बताते हैं और उसके बाद उन्हीं में छिपा है वेदांत जो परमेश्वर की ओर अग्रसर होने का रास्ता बताता है ऐसे वेदों से 108 सौ आठ निकले हैं और उनमें 11 कुछ विशिष्ट और प्रमुख हैं जिन पर आदि शंकराचार्य जी ने व्याख्या की दो का कलेवर बहुत बड़ा है वृद्धारणक उपनिषद और छांदों के उपनिषद उनमें से हम कुछ विशिष्ट चुनिंदा अध्यायों पर जरूर चर्चा करेंगे अभी हम तैत्रिय उपनिषद का अध्ययन आज से शुरू करते हैं मोटे तौर पर तैत्रिय उपनिषद जैसा बताएं आपको कृष्ण आयुर्वेदी शाखा के तैत्रिय आरणक के अंतर्गत आता है इसमें तीन अध्याय यहाँ पर हर अध्याय का नाम वल्ली है पहला है शिक्षा वल्ली। आपको लगेगा क्या शिक्षा की मात्रा गलत लगी हुई है क्षम बड़ी की मात्रा नहीं आएगी छोटी क्या आना चाहिए लेकिन यहाँ शिक्षा की वेदों में यही मात्रा लगी हुई है उपनिषदों में शिक्षा शिक्षावल्ली क्षम बड़ी की मात्रा तो ये शिक्षा शिक्षावल्ली इसमें बारह अनुवाक हैं अनुवाक ना बारह छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इसके बाद आती है आनंदवल्ली जिसमें नौ अनुवाक हैं और अंत में आती है भृगुवल्ली जिसमें दस अनुवाक हैं इस तरह कुल इकतीस छोटे छोटे चैप्टर्स हैं इसको और उन 31 छोटे छोटे चैप्टर्स में ये तैतृय उपनिषद बटी हुई है इसमें जो शिक्षावल्ली है उसको साहित्य उपनिषद भी कहते हैं खाली शिक्षावल्ली है। और बाकी की जो दो वल्ली और आनंद वल्ली है इनको मिला वारुणी उपनिषद भी कहते हैं या वारुणी ज्ञान कहते हैं क्योंकि वो भगवान वरुण ने उनके मुंह से जो व्याख्या निकला उस पर आधारित शिक्षावल्ली हमको बताती है कि हम ऐसे आ हमारी अर्हता कैसे प्राप्त करें कि परमेश्वर को प्राप्त करने की जो मूलभूत अर्हता है योग्यता है उसे प्राप्त करने का रास्ता बताती क्योंकि कि हमारे चरित्र में क्या क्या गुण हो हम किन किन चीज़ों का कम से कम उतना अध्ययन करें और किन किन चीज़ों पर अपना उत्थान करने की किस किस बिंदु पर कोशिश करें ताकि हम उस परमेश्वर की विद्या को समझने की योग्यता हासिल कर सकते उसके बाद में आती आनंदवल्ली जिसमें ब्रह्म के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर जिसे तुम पाना चाहते हो या जिसे जानना चाहते हो उसका आत्यंतिक स्वरूप कैसा है और तीसरी है अंतिम भ्रघुवली जिसमें उसके लिए प्रैक्टिकल टिप्स दी गई है कि हमें ये काम कैसे करें तो परमेश्वर को स्वरूप को जानने का काम कैसे करें तो पहला जो वल्ली है वो आपको आधारभूत अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है दूसरा ब्रह्म क्या है परमेश्वर क्या है उसे बताता है और तीसरा उसे प्राप्त करने का आपको रास्ता दिखाता है इस तरह से तीन वलियों में ये पूरी तैतरीय उपनिषद बटी हुई है अब अपन शिक्षा वल्ली जो है उसका जो पहला अनुवाक है वो पहला अनुवाक प्रार्थना है तो सबसे पहले आदिशंकरचार्य ने स्वमय एक प्रार्थना लिखी है वो लिखी है यस्माजातम जगत सर्वम यस्मिन्व प्रलियत ये ने दम चेव तस्मे ज्ञानात्मने नमः ये उन्होंने सबसे पहले लिखा प्रथम अनुवाद के भी पहले ये संबंध भाष्य जैसा कि परंपरा रही है कि ये क्या है किसके लिए है जैसे अपन कोई तैत किसी ने नाम नहीं सुना हुआ ये किताब हाथ में ली तो भाई ये क्या है किसके लिए है कौन पढ़ने के लिए योग्य है इसमें क्या निरूपित है इस तरह से सम्बध भाष्य लिखा जाता है तो उसमें उन्होंने सबसे पहले लिखा है कि यस्मा जात जातम जगत सर्वम जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है और यस्मिन् नैव प्रलियत और उसी में अंत में समा जाता है जो सारा जगत जिससे निकला है यस्मा जातम जगत सर्वम यस्मिन् नैव प्रलियत और उसी में ये समाप्त हो जाता उसी में प्रलय हो जाता है ये नम और जिसके द्वारा ये धारण किया जाता है जिसके से निकलता है उसी में समा जाता है और उसी के द्वारा ये धारण किया जाता है वो ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को मेरा प्रणाम ये परमेश्वर का स्वरूप उसका कोई शरीर नहीं है ये संसार ब्रह्मांड उसका शरीर है उसका अलग से कोई ब्रह्मांड से हट के कोई शरीर नहीं है लेकिन हम उसको जाने तो कैसे जाने वो ज्ञान रूप है जो ज्ञान है वो परमेश्वर है तो तस्में ज्ञानात्मने नमः। वो ज्ञान रूप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। इस तरह से आपको याद आएगा कि जब हमने का पढ़ी थी तो स्पंदकारिका का प्रथम जो श्लोक पढ़ा था यस उन्मेश निमेशाभ्याम जगत प्रलयोदयो तम शक्ति चक्र विभव प्रभवम शंकरम स्तुमा ये हमने पढ़ा था से उन्मेष निमेशाभ्यान जिसकी आँखें खोलने और बंद करने से ये जगत का जगत की अभिव्यक्ति और प्रलय हो जाता है जिसकी आँखों और बंद करने के निमित्त मात्र से इस जगत की उत्पत्ति और उसका प्रलय हो जाता है तम शक्ति चक्र विभव प्रबं संसार शक्ति चक्र रूप है और उसका जो आधार है जो शंकर उसको मेरा प्रणाम ये हमारी स्पंद स्पंदकारिका का प्रथम श्लोक और यहाँ पर भी वही बात लिखी है यस्मा चातम जगत सर्वम जिससे समस्त जगत ने कहा यशमिन प्रलियत है और जिसमें ये अंतम अंत में जाके वापस समा जाएगा तो ये ने दम धारे थे जो जिसके द्वारा धारा जाता है या जिसके द्वारा ये आधारित है जिस पर यह आधारित है तस्मे ज्ञानात्मने ने उस परमेश्वर ज्ञान स्वरूप परमेश्वर को मेरा प्रणाम इस तरह वो प्रणाम करते हैं उसके बाद में वो गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और उपनिषद के बारे में बताते हैं कि ये जो उपनिषद है उस ज्ञान का नाम उपनिषद है किसी किताब का नाम कोई शब्दों का नाम किसी मंत्र का नाम उपनिषद नहीं है वरन वो उसमें जो ब्रह्म ज्ञान है परमेश्वर का ज्ञान दिया गया है वो उपनिषद है लेकिन चूंकि उसको ज्ञान देने के लिए इन शब्दों का आधार लेना आवश्यक होता है इसलिए इस किताब को भी उपनिषद कहते हैं। अन्यथा ये किताब उपनिषद नहीं है कोई शब्द उपनिषद नहीं है लेकिन उसमें जो ज्ञान है जो अर्थरूप ज्ञान है शब्दों के अर्थ रूप से जैसे हमने अगर देवी सूक्त पड़ा हो वो अर्थ रूप से श, अर्थ रूप से स्थित है हम हर शब्द में शक्ति अर्थ रूप से स्थित है अगर कोई शब्द है तो शब्द शिव है और उसमें अर्थ शक्ति तो वो अर्थ रूप से स्थित तो यहां भी आदिशंकराचार्य कहते हैं कि इस उपनिषदिक ज्ञान में उपनिषद तो अर्थ रूप से स्थित है शब्द रूप से नहीं शब्द तो मजबूरी है क्योंकि ज्ञान एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क में डालना है एक मन से दूसरे मन तक ले जाना है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाना है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना है और इस परंपरा को हमको आगे बढ़ाना है तो शब्द तो ज़रूरी वेखरी वाणी जरूरी क्योंकि परावाणी में तो हम उस ज्ञान को परामवाणी में तो श्रोत है ज्ञान कहीं गया ही नहीं हमेशा से परामणी में है लेकिन वेखरीवाणी में इसकी उपस्थिति जरूरी है तो उपनिषद शब्द नहीं है उपनिषद वाक्य नहीं है उपनिषद कोई किताब नहीं है वरन उपनिषद इन शब्दों के अर्थ रूप से उन मंत्रों में उन मंत्रों की जान है उन मंत्रों का सार है उन मंत्रों का रस है उन मंत्रों का तत्व है उस रूप में जो है वो ज्ञान रूप परमेश्वर का ज्ञान वही उपनिषद। इस तरह से उन्होंने आदि शंकराचार्य ने इसकी विस्तृत व्याख्या की प्रथम वल्ली के प्रथम अनुवाद में उसके बाद वो कहते हैं कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें विघ्न आते हैं जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो विघ्न क्यों आते हैं क्योंकि माया आपको सदैव ज्ञान से दूर रखना चाहती है। क्यों ज्ञान और माया दोनों विपरीत ध्रुव हैं ज्ञान आपको परमेश्वर की ओर ले जाता है और माया आपको संसार की ओर ले जाती है तो परमेश्वर की ओर जाने का जब कोई प्रयास करता है तो माया उसका विरोध करती है प्रखट बात है कि संसार आपको अपनी ओर खींचेगा और ये संसार माया की तरफ है और माया संसार की तरफ है और परमेश्वर उसकी तरफ है जो इस सबसे दूर हटके पुरुषार्थ करके माया से लड़ने को राजी है तब तो वो ईश्वरोन्मुख होता है केंद्रोन्मुख होता है तो इसलिए हमको इन जब बाधाएं आती हैं तो इन बाधाओं से लड़ने की हमको शक्ति मिले इसकी प्रार्थना की जाती है। जब हम कुछ भी कार्य आरंभ करते हैं तो हम ये प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अंततः प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमको स्वयं से ही प्रार्थना करती है तो हमारे अंदर ही वो है जिसकी प्रार्थना करने वाला भी हमारे भीतर है और जिसकी हम प्रार्थना करते हैं वो भी हमारे भीतर है लेकिन चूँकि अभी हमारा द्वैत का ज्ञान अभी नष्ट नहीं हुआ है अद्वैत की दृष्टि का विकास नहीं हुआ है इसलिए हम अभी भी कहते हैं कि यश उन्मेष उन्मेश निमेशाभ्याम जगत प्रलयोदेव वो तो हमारे भीतर ही है जिसकी आँख खोलने और बंद करने से परमेश्वर से ये संसार बनता है लेकिन जब तक द्वैत है तब तक प्रार्थना है अंततः ही प्रार्थना विलीन स्वयं में ही हो जाती है ये ठीक वैसे ही है कि जब तक दीपक की लौ है तब तक प्रकाश है फिर वो दीपक की लौ कहाँ चली जाती है वो अपने आप में विलीन हो जाती है उसी अनंत में जहाँ से वो आई थी वहीं पर विलीन हो जाती है तो हम ये प्रार्थना यहाँ पर अपनी उन बाधाओं से मुक्त होने के लिए या बाधाओं से बचने के लिए करते हैं किन से प्रार्थना करते हैं वो सबसे पहले थे कि हे मित्र अब यहाँ पर वो मित्र किसको बोलते हैं मित्र बोलते हैं सूर्यदेव कि हे मित्र तुम दिन के अभिमानी देवता हो तुम प्राण के अभिमानी देवता यानी प्राण तुम्हारे कारण है, या तुम प्राण हो इस ब्रह्मांड के सृष्टि के प्राण हो तो प्राण के अभिमानी देवता है मित्र और दिन के अभिमानी देवता जिसके कारण यह संसार में दिवस होता है दिन होता है धूप खिलती है और वही प्राण है क्योंकि उसी की ऊर्जा से समस्त संसार चलायेमान है तो हे मित्र तुम हमारे अनुकूल हो यानी तुम हमारे प्रतिकूल मत होना क्योंकि तुम हम ये ज्ञानार्जन की प्रयास करें और तुम अगर प्रतिकूल होंगे तो हम तुमसे लड़ाई नहीं कर सकते हमें इतनी क्षमता नहीं है कि हम तुमसे लड़ाई कर सकें तो तुम हमारे अगर अनुकूल होगे तो हम इस यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे फिर वो कहते हैं हे वरुण अब वरुण जो है रात्रि का अभिमान्य देवता और साथ ही साथ ये अपान वायु का अभिमान्य होता है तो वो कहते हैं कि हे वरुण तुम भी हमारे अनुकूल हो ताकि हम इस यात्रा में निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकें क्योंकि दिन और रात हमारे अनुकूल अगर दिन अनुकूल हो और रात प्रतिकूल हो तो भी हमारे लिए समस्या आएगी अगर श्वास क्या प्राण अनुकूल हो और अपान प्रतिकूल हो तो भी हमारे लिए समस्या आएगी क्योंकि हमें तो दोनों का साथ चाहिए जो दोनों एक दूसरे विरुद्ध हैं लेकिन हमको तो दोनों का साथ चाहिए क्योंकि रात्रि भी हमारे अनुकूल हो दिवस भी हमारे अनुकूल हो और हे अर्यमा ये देवता जो वैदिक देवता हैं अर्यमा जो हमारे नेत्रों का देवता है और सूर्य का अभिमानी देवता है यानी सूर्य का मूल कारण सूर्य का ये उदय करने वाला है तो ये नेत्र का भी हमें मान्य देवता है क्योंकि सूर्य प्रकाश और नेत्र दृश्य देखना ये सब जुड़े हुए हैं इसलिए अगर हमारी नेत्र इंद्रिय है तो जो हमारा दृश्य है उस इंद्री का विषय है और ये देखने की क्रिया ये प्रमाण है कि तो तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो नेत्र का अभिमानी देवता सूर्य का अभिमान्य देवता अरे माँ तुम भी हमारे अनुकूल हो है ना? तुम हमारे अनुकूल हो तुम हमारा विरोध मत करो हे इंद्र तुम भी हमारे अनुकूल हो इंद्र बल का अभिमान्य देवता है वो मनुष्य की सामर्थ्य देता है मनुष्य को कैसी सामर्थ्य देता है भौतिक सामर्थ्य भी देता है और मॉरल नैतिक सामर्थ्य भी देता है क्योंकि बल यहाँ अध्यात्म में हमारे को कोई लड़ाई कुश्ती नहीं लड़ना है कि खाली हमको भौतिक सामर्थ्य मिले भौतिक सामर्थ्य इसलिए ज़रूरी है कि हमारा शरीर निरोगी रहेगा तो हम पढ़ना हो तो पढ़ सकेंगे सत्संग में जाना हो तो जा सकेंगे कुछ चिंतन करना हो तो कर सकेंगे जब मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी तो हम सब कर पाएंगे नहीं नहीं कर पाएंगे और दूसरा बल है हमारा उन संस्कारों से लड़ने का जिन संस्कारों के कारण हम वहीं पर हमारे गोल गोल कई जन्मों में घूमते चले गए कि उन संस्कारों से बाहर आए बगैर हमारी मुक्ति नहीं हमारे जो संस्कार हैं वो हमारे कई कई जन्मों के संस्कार बने हुए हैं जो संस्कार हमारे उसी रास्ते पर हमको गोल गोल घुमाते हैं जैसे कोलू का बैल गोल गोल घूमता है क्योंकि घूमने फिरने के बाद भी वहीं पर आ जाता है ऐसे घूम फिर के मनुष्य योनि मिली भी तो भी हम फिर घूम फिर के वापस दूसरी योनियों में चले जाते तो हम गोल गोल घूमते हैं एक निश्चित दिशा की कमी है एक निश्चित उद्देश्य की कमी है तो उस निश्चित उद्देश्य के लिए हमें नैतिक साहस चाहिए कि उस चक्र से इस चक्रव्यू से बाहर आने के लिए साहस चाहिए तो हे इंद्रदेवता तुम बल्कि अभिमानी देवता हो तुम भी हमारे अनुकूल हो जाओ ताकि हम इस आध्यात्मिक यात्रा को निर्बाध रूप से पूरी कर सकें फिर उसके बाद आते हैं बृहस्पति देव हे गुरुदेव जो बृहस्पति देव या गुरुदेव है उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव तुम बुद्धि के अभिमानी देवता हो तुम हमारी बुद्धि को इतनी तीक्ष्ण और इतनी व्यवस्थित करो कि हमको ये बात समझ में आ जाए ये उपनिषदीय ज्ञान इसका अर्थ समझ में आ जाए इस अर्थ रूप से जो उपनिषदीय इन शब्दों में छिपा है इन मंत्रों में छिपा है वो अर्थ हमारे समझ में आ जाए तो वो बृहस्पति काय का है एक तो वाणी का अभिमान्य देवता है और एक बुद्धि का अभिमान्य देता है तो हमारी वाणी मधुर हो हमारी वाणी कारगर हो जब हम बातें करें परमेश्वर की बात करें संसारिक बातें न करें जो हम समझें हमारी बुद्धि से परमेश्वर को समझने का प्रयास करें तो परमेश्वर का प्रतिबिंब हमारी शुद्धीकृत बुद्धि में प्रतिबिंबित हो ये प्रार्थना किससे करते हैं वो बृहस्पति देव से करते हैं कि हे गुरुदेव हमारी बुद्धि में इतनी योग्यता दें हमारी वाणी में इतनी योग्यता दें कि हम परमेश्वर की चर्चा करें और हम परमेश्वर के स्वरूप को हमारी बुद्धि में स्थिर कर सकें उसके बाद में अंतरूप से वो कहते हैं कि हे है विष्णुदेव तुम पाद के अभिमानी देवता पाद के अभिमानी देवता यानी चरणों के अभिमानी देवता इस संसार में जो विस्तार है वो आपके कारण है मुझे ऐसा ना हो कि मैं परमेश्वर की प्रार्थना के लिए परमेश्वर के ज्ञान पाने के लिए कहीं सत्संग के लिए अगर जाना चाहूँ और वो दूरी नहीं ना पाऊँ कहीं ऐसा ना हो कि वो दूरी मेरे लिए बड़ी हो जाए जहाँ चाहा है वहाँ दूरियाँ छोटी हो जाती हैं और जहाँ चाहा नहीं है वो छोटी सी दूरी भी बहुत बड़ी हो जाती है हम उतनी सी दूर भी नहीं आ पाते हैं जब हमारी इच्छा ना हो तो पर इच्छा हो तो बहुत बड़ी दूरी भी और बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ भी छोटी हो जाती हैं तो इसलिए वो विष्णुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर मेरे चरण वहाँ वहाँ चले जाएँ जहाँ जहाँ पर कि परमेश्वर का ज्ञान मिलता है इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं कि हे मित्र हे वरुण हे बृहस्पति हे अर्यमा हे इंद्र तुम सब मेरे अनुकूल हो जाओ ताकि मैं इस उपनिषदिक ज्ञान को पाने के लिए योग्यता हासिल कर सकूं, इसको स्थिर दिमाग में स्थिर करने के लिए क्षमता हासिल कर सकूँ और मेरी बुद्धि में इतनी सामर्थ्य हो कि मैं इनको धारण कर सकूं, क्योंकि बुद्धि में अद्वैत टिकता नहीं है जैसे मुट्ठी में पानी टिकता नहीं है मुट्ठी में पारा टिकता नहीं है ऐसे बुद्धि में परमेश्वर टिकता नहीं है क्योंकि हमारी सांसारिक बुद्धि इतनी चंचल है कि उस बुद्धि में इस परमेश्वर को टिकाना बड़ा कठिन है तो इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि हम जब आरंभ करें अध्ययन तो उसमें हमारी बुद्धि को इतनी क्षमता दो है परमेश्वर हे अरे माँ हे गुरुदेव कि मेरे बुद्धि में ये टिक सके मेरी वाणी मेरी बुद्धि इस सबके अनुकूल हो फिर वो कहते हैं कि हे वायु वायु तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो देखो यहां पर कितना सुप्रीम सु, सुप्रिमविजन है वायु को हम स्पर्श भी कर सकते हैं लेकिन हमको दिखाई नहीं देती। लेकिन हम वायु की उपस्थिति से वाकिफ हम जानते हैं कि वायु हमारे आसपास है और वायु हमको सबको जोड़े हुए हैं तो वही परमेश्वर हमको दिखाई नहीं देता लेकिन हम सबको जोड़े हुए हैं, और उसकी उपस्थिति है ही निश्चित रूप से और वही है कारण इस संसार का तो वायु को कहते हैं कि हे वायु मैं तुम्हें सत्य कहूँगा सत्य का मतलब तुम्हें ही परमेश्वर मानता हूँ मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ मैं तुम्हें सत्य करूँगा तुम ही सत्य हो विद्या द्वान के द्वारा मेरी रक्षा करो यह प्रार्थना में आगे बोलते हैं कि विद्या द्वान के द्वारा हे वायु देवता मेरी रक्षा करो और मेरी रक्षा करो मेरे आचार्य की रक्षा करो यानी मेरी तो रक्षा करो ही करो लेकिन मेरे आचार्य की भी रक्षा करो और हम दोनों का पड़ा हुआ सार्थक हो हम दोनों साथ साथ में परमेश्वर की ओर अग्रसर हों और मेरे गुरुदेव मेरा हाथ थाम रखें मेरे आचार्य मुझे सदा सन्मार्ग पर ले जाएं मैं उनका अनुसरण कर सकूँ एक क्षमता दो क्योंकि आचार्य तो वो है जो परमेश्वर के ज्ञान से सत है वो परमेश्वर को जानता है और मैं शिष्य हूँ मैं अब जानने का प्रयास आरंभ करना चाहता हूँ तो हमारा दोनों का प्रयास है मेरा जानने का प्रयास है उनका बताने का प्रयास है दोनों के प्रयास सफल हो सकें दोनों का प्रयास सफल होगा तभी हम परमेश्वर की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे फिर उसके बाद में कहते हैं कि त्रिविध ताप की शांति हो यानी हमारे अधिभौतिक अधिदेविक आध्यात्मिक तीनों तरह के जो विघ्न आते हैं उन विघ्नों से हमारा रक्षण करो हमारी रक्षा करो ताकि हम उन विघ्नों के कारण अपने कार्य की ओर अग्रसर होने से वंचित न रह जाएं। तो ये हमारी औपनिषदिक प्रार्थना है वैसे हम एक उपनिषद प्रार्थना प्रति गुरुवार को करते हैं और ऐसी ही ये उपनिषदिक प्रार्थना है जिसका मतलब भी करीब करीब वही है कि हम आचार्य और हमारी रक्षा करो और हमें उस कार्य को जो परमेश्वर का ज्ञान आचार्य देना चाहते हैं और मैं लेना चाहता हूँ उस कार्य को निष्पन्न कराने के लिए हम दोनों को हम दोनों की रक्षा करो हम दोनों को सामर्थ्य प्रदान करो अब इसके बाद में शिक्षावल्ली का दूसरा अनुवाद आता है अभी ना पहला पढ़ा पर ये पहला अनुवाद था दूसरा अनुवाद में कहते हैं कि शिक्षा किसको कहते हैं शिक्षा कहने का मतलब है कि जब हम किसी वर्ण के बारे में पढ़ते हैं क्यों अब यहाँ पर क्यों कह रहे हैं उसका दो मतलब है एक तो मतलब यह है कि हम इन शब्दों और वर्णों को ठीक से समझ सकें जो इसमें उपनिषद के रूप में उपस्थित है जबकि उपनिषद तो उसका अर्थ है अगर हमको किताबों का रण भी लेंगे और अगर उसके अर्थ से हमारा आत्मसात या योग नहीं हुआ हमारे उस अर्थ से संधि नहीं हुई तो हमारे लिए उपनिषद कोई मायना नहीं क्योंकि उपनिषद शब्द रूप नहीं है मंत्र रूप नहीं है उपनिषद अर्थ रूप है इसलिए अब यहाँ पर शिक्षावली में दूसरे अनुवाद के अंदर कहते हैं कि हे हे देव हम इन अध्ययन को सफलतापूर्वक कर सकें कैसे अध्ययन को एक वर्णक यानी हम अक्षर को समझ सकें दूसरा स्वर को समझ सकें तीसरा मात्रा को समझ सकें चौथा उसका उच्चारण समझ सकें उसके बाद हम उन उच्चारणों के नियम को जिसको साम कहते हैं जैसे हम जब गाएं, तो एक ही लय में हम सब साथ में गाते हैं अगर हम 10 शिष्य मिलकर एक भजन गाएंगे, तो एक ही लय में गाएंगे तो हम उसको साम कहते हैं ताकि हम उस एक नियमबद्धता के साथ में हम उसको गा सकें क्योंकि एक अलग लय में गाएगा दूसरा अलग लय में गाएगा तो गान भी शोर हो जाएगा तथा हम उस संहिता के नियम को समझ सकें हम संहिता को जान सकें तो इसको इन अध्ययन का नाम है शिक्षा उसके बाद जो आज के लिए अपन रखा अंतिम अनुवाद तीसरा अनुवाद वो है संहिता अब संहिता यहाँ पर पांच अधिकरणों में संहिता की व्याख्या है ये रहस्यमय है संविताओं का अध्ययन बड़ा रहस्यमय है आप जब अपन अभी पढ़ना शुरू करेंगे तो अपने को एक अलग किस्म का आनंद और ज्ञान मिलेगा कि किसी बात को कहने का कितना अलग तरीके से कहा जा सकती है उस किसी बात को कैसे रहस्यमय तरीके से समझाया जा सकता है पहले तो हम समझ लें कि संविता क्या है फिर हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इसके अंदर जो उपयोग किए जा रहे हैं शब्द संविता है संधान है संधि है इनका क्या मतलब तो सबसे पहले हमने जैसे पढ़ा था कि वर्ण स्वर मात्रा और उसका प्राण यानी उच्चारण इन सब का हमको ठीक से ज्ञान हो साम का ठीक से ज्ञान हो ताकि हम उनको सब लोगों के अनुसार उसका उच्चारण कर सके गान भी कर सकें संहिता का अर्थ होता है वर्णों की निकटता जब एक वर्ण दूसरे वर्ण के पास आता है स के पास में र आता है उसके पास वो आता है उसके पास व आता, आता है उसके पास र आता है तो सरोवर नाम का एक शब्द बन जाता है इसमें स भी है र भी है व भी है लेकिन सरोवर कब बना जब ये शब्द आपस में ये अक्षर जो हैं ये लेटर्स ये आपस में पास में आए इनकी इस पास में आने को क्या बोलते हैं संहिता या शब्द जब पास में आते हैं तो इनको बोलते हैं संहिता जब ये आपस में जुड़ते हैं तो उनको बोलते हैं संधि और शब्द दो तो होंगे एक को बोलते हैं पूर्ववर्ती शब्द एक उत्तरवर्ती शब्द जो पहले आता है वो पूर्ववर्ती शब्द है जैसे रस तो रस र आया तो पहले आया र रूसरी बार आया सरोते का स सर। ये दोनों जब पास में आए तो इनमें संधि हुई और बना क्या रस इसका उच्चारण र स ऐसा नहीं बोलते हम बोलते हैं रस क्योंकि इसको उच्चारण का एक तरीका है वो तरीका हम सही वापरेंगे तो उसका अर्थ हमारा सही समझ में आएगा हम गलत बोलेंगे उच्चारण से तो उसका मतलब ठीक से समझ में नहीं आएगा हम कहें रस, तो न समझ में आएगा न स समझ में आएगा न रस समझ में आएगा लेकिन हम कहेंगे रस तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम रस की बात करें इस तरह से दो शब्दों को जब पास में लाया जाता है तो उनको बोलते हैं संहिता जब वो जुड़ते हैं तो उनको कहते हैं संधि और उसके बाद में एक संधान जो मैंने अभी करके बताया आपको कि जब हम उसको सही तरीके से उच्चारण करते हैं तो उसका नाम है संधान अब यहाँ पर चार चीज़ें हो गई पूर्ववर्ती अक्षर उत्तरवर्ती अक्षर संधि और संधान अपन अभी उदाहरणों से भी समझेंगे पहले कि पूर्ववर्ती अक्षर क्या है उत्तरवर्ती अक्षर क्या है संधि क्या है संधान क्या है जैसे अभी एक उदाहरण आपने समझा र और स दोनों पास आए पूर्ववर्ती है स उत्तरवर्ती है और दोनों जब पास आते हैं तो रस ऐसे नाम का एक शब्द बनता है ये एक संधि है और जब हम इसका उच्चारण करते हैं रस तो ये संधान है अब इसको हम और अच्छे तरीके से समझेंगे तो यहाँ पर इसको समझाया क्यों गया है? एक तो ये मतलब है कि हम इस तरीके से इसके अर्थ को ठीक से आत्मसात कर सकें दूसरा एक और कारण है इसका समझाए जाने का क्योंकि इसी के द्वारा हमको अद्वैत भावना से ओतप्रोत किया जा रहा है कि संसार में आगे चल के जो पांच महासंविधाएँ महासंविताएँ बताई जाएगी जो पांच महासंविधाएँ हैं तो इनके द्वारा इस संसार में यूनिफिकेशन यानी कि इन संसार की एकता के बारे में हमको एक धारणा विकसित की जाएगी कि ये संसार एक यूनिट कैसे है एक संसार एक इकाई कैसी है ये संसार में दो नहीं है सब एक है ये भावना कैसे विकसित करना उसके लिए ये पाँच महासंहिताएँ के बाद ये शिक्षा वली है ये औपनिषदिक शिक्षा है जो बड़ी रहस्यमय शिक्षा है इस शिक्षा में सबसे पहले वो व्याकरण के रूप में समझाते हैं कि किस तरीके से शब्द बनते हैं किस तरीके से उनका उच्चारण किया जा सकता है कैसे उनको गाया जा सकता है और कैसे उनका अर्थ निकाला जा सकता है और दूसरे उसके रहस्यार्थ ये हैं इजोटेरिक मीनिंग है कि वो आपको संसार की इस सृष्टि की अद्वेद भावना से आपको औतप्रोत करते चलेंगे जब ये अध्ययन करेंगे तो दोनों फायदे होंगे एक तरफ हम ये समझते जाएंगे कि इसका अध्ययन कैसे किया जाए कैसे आत्मसात हो ये हमारा ज्ञान कैसे इनमें से अर्थ निकाल के उसका अर्थ आत्मसात करना है शब्दों को रटने से कुछ नहीं होना अगर हम इसके उपनिषदों के मंत्रों को रट लेंगे तो उससे कोई विशेष उपयोग नहीं है ये कभी कभी हो सकता है आप लोगों के सामने भाषण देने में काम में आएंगे उदाहरण देने में काम है लोक के बाबा बहुत ज्ञानी है लेकिन उससे कुछ होता नहीं ज्ञान तो वो है जो हमारे को गले के नीचे उतरता है हृदय को पार करके वो हमारी नाभि तक पहुंच जाता है वो ज्ञान है जो हमारे नाभि का मतलब होता है हमारे अस्तित्व को विकसित कर देता है हमारे अस्तित्व में चला जाता है अब हमको उसको हम और ज्ञान एक हो गए ज्ञान मेरा ज्ञान नहीं है मैं ज्ञान हूँ मेरा ज्ञान अब तब तक होता है जब तक मेरे माथे में रहता है वो मेरा ज्ञान है ये ज्ञान बड़ा प्यारा है मेरे गले नीचे उतर गया तब इससे मोहब्बत हो जाती है ये हमारे हृदय के स्तर पर आ जाता है इमोशनल लेवल पर आ जाता है लेकिन जब वो नाभि के स्तर पर आ जाता है नीचे उतर जाता है हृदय के भी नीचे चला जाता है तो इंटीट्यू नॉलेज बन जाता है या अंतर ज्ञान बन जाता है तब वो ज्ञान मैं ज्ञान हूँ इस तरह से मैं ज्ञानी नहीं हूँ मैं ज्ञान हूँ ज्ञानी वो होता है जो ज्ञान को ढोता है ज्ञान वो है जो परमेश्वर के अनुकूल इस संसार में आचरण करता है इसलिए परमेश्वर ज्ञान रूप है तभी उन्होंने सबसे पहले कहा था कि ज्ञानात्मने नमः। नम तस्में ज्ञानात्म ने उस ज्ञान रूप परमेश्वर को प्रणाम है इसलिए परमेश्वर ज्ञान रूप है ज्ञानी रूप नहीं है वो ज्ञान रूप है क्योंकि हम ज्ञानी होने के बाद भी हम तथाकथित खाली पंडित हो सक हो सकता है कि हम खाली पंडित बन जाएं हम आपको उपनिषद पढ़ के सुना दें उपनिषद का रट्टा मार दें पूरी रट के सुना दें हो सकता है कि हम उस पर अच्छा व्याख्यान दे दें ये सब चीज़ें कोई मायना नहीं रखती मैं आपको उपनिषद के बारे में बता रहा हूँ ये मेरे लिए कोई मायना नहीं रखती जब तक कि मेरे आत्मसात न हो ये ज्ञान ये ज्ञान जब मेरे अंदर घुस जाएगा मेरा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना लड़ना झगड़ना सब कुछ उसके अनुकूल होगा जिसे परमेश्वर करता है वो तब होगा जब मैं ज्ञान रूप हो जाऊँगा मैं ज्ञान हूँ मैं ज्ञानी नहीं मैं ज्ञान हूँ ज्ञानी तो वो भी होगा जिसे ये इन्फॉर्मेशन है ये ज्ञान है ये जानकारी है कि ये उपनिषद क्या है ये उपनिषद का अर्थ क्या है लेकिन ये जानकारी उपनिषद नहीं है ये उपनिषद वो है जो इसके अर्थ को आत्मसात कर ले वो जानकारी वो जानकारी जो आपके अस्तित्व के साथ में एक मेक हो गई वो उपनिषद इसलिए यहाँ उपनिषद का अर्थ भी समझा दिया गया है और अब हम इसको पांच अधिकरणों को संक्षेप में आज समझने का प्रयास करेंगे अन्यथा है अगले हफ्ते जितना हो सकेगा तो ये पांच अधिकरण में फैला है अधिलोक उपासना यह अधिलोक दर्शन पाँच अधिकरण हैं इन सब चीज़ों में हमको थोड़ी सी एकाग्रता की जरूरत है जब हम ये चीज़ें सुने इसमें एकाग्रता की जरूरत है क्योंकि ये कहानी रूप में नहीं है जैसे नचिक्यता की कहानी थी वो कहानी रूप में थी यहाँ पर अधिक एकाग्रता की जरूरत है क्योंकि ये शुद्ध रूप से हमारे ज्ञान के चक्षु खोलने का प्रयास इन हमारे ज्ञान के चक्षुओं को खोलने के लिए यह ऋषियों का अद्भुत प्रयास वो कहते हैं कि पांच दर्शन उन्होंने बताया जो महासंविता कहलाए महासंविधा तो पहला है अधिलोक उपासना अब अधिलोक उपासना में प्रथम वर्ण है पृथ्वी अभी हमने रस के अंदर प्रथम वर्ण क्या था रस द्वितीय वर्ण था स दोनों को मिलाया तो शब्द बना रस और हमने इसका उच्चारण किया रस जिससे समझ में आया कि ये किसी जूस के बारे में बात की जाती किसी एसेंस के बारे में बात की जाती किसी सार के बारे में बात की जाती तो हमको समझ में आ जाता है कि जब र और स मिलते हैं इनकी संधि होती है और इसको ठीक से उच्चारण करते हैं संधान करते हैं तो इससे हमको एक सार के बारे में हमारी अवधारणा बनती वो जो अवधारणा है वो रस शब्द का सार है रस शब्द का की जान है रस शब्द की शक्ति है रस शब्द में मिठास जो है वो वही है जो आपको उससे सार रूप में समझ में आ जाए जैसे शक्कर में से अगर आप मिठास हटा दो तो कुछ तो मतलब नहीं शक्कर का जिंदगी में दुनिया में एक ही काम है कि किसी चीज़ को मीठा करना और अगर उसमें मिठास ही नहीं है तो फिर शक्कर का मतलब ही नहीं है उसकी जान ही नहीं है तो निर्जी होगी मुर्दा होगी शक्कर ही नहीं ऐसे ही शिव के साथ अगर शक्ति नहीं है तो शिव शव बन जाएंगे इसलिए शक्ति को ई के रूप में दर्शाया जाता है कि शिव में ई की मात्रा लगी तब तो वो शिव होते हैं अन्यथा शव हो जाते हैं क्योंकि शक्ति ही है जिसके कारण शिव शिव हैं ऐसे ही शब्द का अर्थ ही शक्ति है और अगर वो अर्थ नहीं है तो शब्द निर्जीव उस शब्द का कोई मतलब नहीं है इसलिए यहाँ पर प्रथम वर्ण है पृथ्वी द्वितीय वर्ण या उत्तर वर्ण क्या है ड्यूलोक यानी अंतरिक्ष या जिसको हम स्वर्गलोक कह सकते कि प्रथम वर्ण है पृथ्वी अंतिम वर्ण है या द्वितीय वर्ण है उत्तर वर्ण है ड्यूलोक और इसका संधि करने वाला कौन है आकाश जो इसको संधि करता है और वायु इसका संधान है यानी उसको एग्जिक्यूट कौन करता है इस संधि को कौन वास्तव में मूर्त रूप देता है जैसे र स र और रस ऐसे ही चार बातें हैं यहाँ पृथ्वी दुलोक अंतरिक्ष और वायु वायु वाय। इसको इस जोड़ को वास्तविक का रूप देती है मूर्त रूप देता है इसको हम पहले और थोड़ा पढ़ लें फिर इसकी व्याख्याएँ समझेंगे अब दूसरा है अधिज्योतिष दर्शन जिसमें प्रथम वर्ण है अग्नि उत्तर वर्ण है दुलोभ और इसका संधि है जल और इसका संधान है विद्युत तीसरा है अधिविद्य उपासना जिसकी प्रथम वर्ण है आचार्य अब इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा अभी इसमें अधिविद्य उपासना में प्रथम वर्ण इन्हें प्रथम अक्षर क्या है वो है आचार्य आचार्य को प्रथम अक्षर समझो द्वितीय अक्षर क्या है शिष्य इसकी विद्या क्या है इसकी संधि है यानी शिष्य और आचार्य को कौन जोड़ता है विद्या जोड़ती है, लेकिन कब जोड़ती है जब वो प्रवचन देता है जब आचार्य पढ़ाई करता है पढ़ाई करवाता है वो तभी उसकी जोड़ होती है अब हमको ये चारों चीज़ों को फर्क समझ में आ गया जैसे प्रथम वर्ण है आचार्य दूसरा वर्ण है शिष्य अब आचार्य आचार्य नहीं होगा अगर एक भी शिष्य नहीं है तो किसका आचार्य और शिष्य शिष्य नहीं है क्योंकि अगर उसका कोई गुरु नहीं है, किसका शिष्य शिष्य तो तभी पैदा होगा उसके अस्तित्व में जब वो किसी गुरु के सामने बैठा है अन्यथा कैसा शिष्य और आचार्य का आचार्यत्व तो या गुरु का गुरुत्व तो भी तभी है जब उसका सामने शिष्य बैठा है क्योंकि दोनों धारणाएँ सापेक्षिक हैं गुरु के कारण शिष्य है और शिष्य के कारण गुरु है भक्त कारण भगवान है भगवान के कारण भक्त है अगर एक भी भक्त नहीं हो तो काें के भगवान और भगवान नहीं हो तो फिर किसका भक्त इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं जब भक्त हैं तो भगवान है भगवान है तो भक्त है और दोनों कौन कौन जोड़ता है भक्ति और उसके लिए क्या करना पड़ता है उपासना तो ये उपासना क्या हो गया संधान भक्ति क्या है संधि ओ भक्त और भगवान पूर्ववर्ण और उत्तर वर्ण ऐसे ही इसको आप जब समझेंगे तो आपको हर बात समझ में आएगी संसार की हर क्रिया समझ में आएगी और ऐसे से हमारे हृदय में पूर्ण अद्वैत की भावना विकसित हो जाएगी एक गुरु है वो शिक्षा देता है एक शिक्षा है वो शिक्षा विद्या लेता है और दोनों को जोड़ने का कारण क्या है विद्या और विद्या ना हो तो फिर काहें का जोड़ काहें का गुरु न कहें का, का, का शिष्य लेकिन दोनों के बीच में खड़ी है विद्या और जिस विद्या के कारण गुरु शिषित को बुलाता है और शिष्य गुरु के पास आता है और उस विद्या का आदान प्रदान होता है कैसे होता है उसमें बल रूप शक्ति रूप क्या है वह है प्रवचन या वो जो प्रश्न उत्तर करता है पढ़ाई देता है शंका समाधान करता है उसके ज्ञान में वृद्धि करता है जो बोलता है वो क्या है संधान है संधान का मतलब उसको एग्जीक्यूट करना उसको मूर्त रूप देना उस रिश्ते को वास्तविकता का रूप देना तो शिष्य और गुरु के रिश्ता के बीच खड़ा है विद्या और उनमें सबको जोड़ करता है वो वो है प्रवचन तो आज हम अंतिम दो और हैं लेकिन आज समय की सीमा है इसलिए हम अधिप्र अधिप्रज और अध्यात्म दर्शन का नाम अगली बार लेंगे इनको थोड़ा सा अपन फिर से विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये शिक्षावली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ हमको अगर इसकी भावना मन में विकसित हो जाती है तो हम ये समझ जाते हैं कि शिक्षक का गुरु से क्या रिश्ता है गुरु का शिष्य से क्या है दोनों के बीच में क्या खड़ा है और दोनों को कौन जोड़ रहा है ऐसे ही संसार का भगवान से क्या रिश्ता है और भगवान और संसार बीच और और के बीच में क्या खड़ा है और इसको कौन जोड़ रहे हैं इस सूर्य का और धरती के बीच में क्या रिश्ता है दोनों के बीच में कौन खड़ा है इन दोनों को कौन जोड़ रहा है तब हमको ये समझ में आएगा कि सारा संसार एक यूनिट है इस संसार के अंदर एक इकाई के रूप में विकसित है ये बात हमको समझने में ये तैतरी उपनिषद की शिक्षावल्ली बहुत अच्छा कार्य करेगी क्योंकि हमको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जब बेसिक कॉन्सेप्ट हो जब आधार बहुत अवधारणाएं हमारे हृदय में विकसित होगी तो फिर हम इसकी आनंद आनंदवल्ली और भ्रघुवल्ली जिसके अंदर की ब्रह्मा ब्रह्मा को अच्छी तरह समझाया गया है उसको समझने के लिए हम योग्य हो जाएंगे अगर हमको ये बात अगर अच्छी तरह आसमझ में आती है तो आगे आने वाले अध्यायों को समझने में आसानी हो जाएगी तो इसलिए आज का अपन अपना अध्ययन ही समाप्त तो करते हैं गुरु नारायण नारायण नारायण गुरु नारायन। सद्गुदेव जय सखी सरकार की सर्य कर्णावता की जय ओं भद्रम कर्णभिया देवा हा, भद्रम पशे महाक्षरदत्रा स्त्री रंगस्तवाशे मही दिता यदा ओं स सह वीर कर्वामहे तेजस्वीना वधित ओ स्न न इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति न पूषा विश्व स्वस्ति नस्ताक्षरष्टनेम स्वस्ति नो बृहस्पतिदा ओं पुण पूर्णमद पूर्णमित पूर्णा पुणमुदच्यते पूर्णस्थमा पूर्णमेवशिष्य ओं शाति शांति शांति